तकरीबन 15 मिनट बाद सब लोग लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे जैसे ही विक्रांत के यहाँ आने की खबर पहुंची उस ब्रांच के सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर उसके स्वागत में आकर खड़े हो गए कुछ ऑफिसर ने तो विक्रांत के साथ अनजाने में बदतमीजी करने वाले पुलिस वालों को फटकार भी लगाया उन लोगों ने अपनी भूल के लिए विक्रांत से दोबारा माफी भी मांगी इसके बाद ब्रांच के हेड तो अच्छी खासी सजा देना चाहता था वो उनसे अपने नुकसान के लिए भरपाई करवाना चाहता था लेकिन फिर उसे अचानक से याद आया कि असलम रूही के बारे में जानता है और फिर विक्रांत को समझ आया कि वैन के ड्राइवर से पूछताछ करने और उस पर केस बनाने से उसका मेन मकसद पूरा नहीं हो सकेगा इस मामले को खींचने से वो असलम के साथ ठीक से पूछताछ नहीं कर सकेगा इस वजह से उसने वैन ड्राइवर से पूछताछ करने और उनसे हरजाना भरवाने के बजाय सीधे ही उस बिना कपड़े वाले आदमी यानी कि असलम से पूछताछ करना शुरू कर दिया हाँ तो बताओ तुम रूही को कैसे जानते हो विक्रांत ने असलम को इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया असलम भले ही बातचीत करने में बेवकूफ लगता था लेकिन वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था वो अपने मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं निकाल रहा था जिससे उसके फंसने के चांसेस हों वो विक्रांत के हर सवाल का काफी सोच समझ के और चालाकी के साथ जवाब दे रहा था वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि उसके पिता यानि कि छोटे मालिक पिछले कई दिनों से लापता है और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है विक्रांत उससे कुछ भी सवाल करता लेकिन उसका जवाब इसी बात पर आकर खत्म हो रहा था अच्छा तो तुम कुछ भी बताने के मूड में नहीं हो विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तो फिर एक बात सुनो रूही को तुम बहुत मामूली समझ रहे हो क्या उसने जो किया है ना उससे तुम्हारा पूरा धंधा चौपट हो गया है तुम्हे कुछ खबर भी है रूही ने एक बंगले से एक सेफ हाउस में से कोई सामान चोरी किया था ये बात तो तुम्हें भी पता होगी लेकिन शायद तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि उस चोरी के बाद ही तुम्हारा बाप यानी के छोटे मालिक गायब है और फिर उसके बाद चोर बाजार के भीतर तुम्हारे अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ी है और वहां से भी रोनी और बाकी कई लोगों को पुलिस ने उठा लिया है वो सब भी तुम्हारे ही आदमी थे उसके बाद अब तुम्हारे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है कुछ समझ आ रहा है तुम्हे तुम जिस नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना उसमें पहले ही छेद हो चुका है और उस छेद से रूही फरार हो चुकी है हाँ असलम अब अबाक होकर विक्रांत की बात सुनने लगा फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम हो कौन और हमारे साथ जो हो रहा है उसके बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बंधी हुई थी विक्रांत ने थोड़ा सख्त लहजे में असलम से सवाल किया वो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे असलम ने सीधे ही जवाब दिया हम लोग अपने घर में थे मेरे बेडरूम में थे तभी अचानक से ना जाने कहा से ये लोग पहुंचे और हम दोनों को किडनैप कर लिया इन्होंने हमें कपड़े भी नहीं पहनने दिए ऐसे ही रस्सी से हमारा हाथ पैर बांध दिया और हमें ना जाने कहा लेकर जा रहे थे और वो लोग तुम्हे किडनेप क्यों करके ले जा रहे थे अच्छा एक मिनट अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया उसने अपनी बहुए टेढ़ी करते हुए कहा अबे ये बता तेरा बाप इतने दिन से गायब चल रहा है तेरे अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा तेरे आदमी पकड़े गये और तू साले लड़की के साथ मजे मार रहा था असलम ने बेशर्मी की हंसी हंसते हुए कहा साहब मैं थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी हूँ क्या बताऊँ आपको मैं बस पैसे उड़ाना जानता हूँ मुझे बस उसी से मतलब है बाकी काम धंधे से मेरा ज्यादा लेना देना नहीं है वो सब देखना मेरे बाप का काम है मेरा काम तो बस जिंदगी के मजे लेना है मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा अड्डा कहाँ है <laughs> असलम ने बेफिक्र होकर हंसते हुए कहा और रही बात रूही की तो मैं उसे इसलिए जानता हूं क्योंकि वो बहुत होशियार लड़की थी मेरा बाप अक्सर उसकी चर्चा किया करता था एक दो बार तो मैं उससे मिला भी हूं बहुत मस्त आइटम है फिर असलम ने विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अच्छा साहब ये बताओ तुम ये रूही के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो पसंद आ गई क्या <laughs> बहुत कमीना है तू विक्रांत ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तू ये बता तुझे पता है क्या कि रूही ने यह चोरी की थी तब से अब लोग उसी को ढूंढ रहे थे मेरा बाप मतलब छोटे मालिक भी उसे ही ढूंढ रहे थे फिर वो भी अचानक से गायब हो गए इसलिए मुझे लगता है की उस कमीनी ने लंबा हाथ मारा है जरूर कोई खजाना हाथ लगाया होगा उसके तभी अचानक ऐसे गायब हो गई। वैसे भी बहुत शाति लड़की थी वो असलम भी ठीक से नहीं बता पा रहा था कि आखिर रूही ने प्रोफेसर खुराना के बंगले से क्या चुराया था वो भी ठीक वैसा ही बयान दे रहा था जैसा पहले रोनी ने पुलिस को बताया था अच्छा लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने कोई बहुत कीमती चीज नहीं चुराई थी विक्रांत ने संदेश जाहिर करते हुए कहा क्योंकि तो वहां से चोरी करने के बाद रूही मेंटल हॉस्पिटल में भी चोरी करने गई थी अब तुम ही बताओ अगर उसके हाथ पहले ही कोई खजाना लग गया होता तो फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में चोरी करने क्यों जाती हम्म, मेंटल हॉस्पिटल वहाँ क्या चुराने गई थी असलम ने असमंजस में पढ़ते हुए कहा अभी तक तो मैंने सुना था कि चोर लोग कुछ हॉस्पिटल में जाकर महंगी दवाओं की चोरी करके उसे मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में भला वो क्या चुराने गई रही होगी पागल है क्या साले? उसका दिमाग फिर गया होगा लेकिन मुझे मेंटल हॉस्पिटल से पता चला है कि वहां से तो कुछ गायब ही नहीं हुआ है वहां कोई चोरी ही नहीं हुई है विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा ओ अब समझ आया असलम ने हंसते हुए कहा अरे साहब वो मेंटल हॉस्पिटल कुछ चुराने नहीं बल्कि अपना सामान बेचने गई रही होगी उधर मेंटल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर होंगे जो उससे चोरी का माल खरीदते होंगे तो वो उन्हें को माल सप्लाई करने गई रही होगी हम्म एक पल के लिए विक्रांत बिल्कुल रह गया लेकिन अगले ही पल उसे पूरी कहानी समझ में आने लगी अगर ये असलम जो कह रहा है वो बात सही है तो फिर सारी कहानी फिट बैठ रही है सबसे पहले रूही ने प्रोफेसर खुराना के बंगले में से सेफ खाली किया उसने सेफ में कुछ कीमती सामान रखा सोचकर उसे खाली किया फिर बाद में उसे पता लगा कि उसके हाथ सिर्फ कुछ दवाइयाँ ही लगी है रूही ने उन दवाइयों को ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में आधे पौने दाम में बेच दिया लेकिन फिर उसने दोबारा से मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दवा को चुराने की कोशिश क्यों की कहीं इस वजह से तो नहीं कि बाद में उसे कहीं से पता लगा होगा कि वो दवाइया कोई मामूली दवाइया नहीं थी उनकी कीमत बहुत ज्यादा है ऐसे में फिर से उसने मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दवाइयों को चुराने की कोशिश की और फिर उसी चोरी वाली रात उसकी मुठभेड़ विक्रांत से हुई थी उस रात रूही मेंटल हॉस्पिटल से दवा चुराकर भाग रही थी इसका मतलब यह भी है कि वो दवाइयां वाकई में बहुत खास थी आखिर तभी तो रूही ने उन्हें पाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी विक्रांत को अब ये एहसास हो रहा था कि निश्चित तौर पर उन दवाइयों का कनेक्शन मेडिको फार्मा के सीरियल मर्डर केस से भी है रूही अब मरने वाली है उसने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सिर मोल ले ली है असलम ने हंसते हुए कहा जिधर देखो उधर सब उसे ही खोज रहे हैं। पक्का वो बहुत बुरी फंसी है इस बार इस बार बचकर भाग नहीं पाएगी